द्रम कर्णे श्रिणाम मेरा भद्रं पश्ये मीर स्थिर सुंशस्ता ओ अथ वेदीय मांडुक्यकारि का अद्वैत प्रकरण के चौतीसवें कारिका को प्रचार चल रहा है पूर्व कारिका में कहा था कुछ ज्ञान होता है अजन्मा है अकल्पक है विकल्प शून्य ज्ञान होता है और ज्ञान से अभिन्न है वो ज्ञान जो तो स्वरूप ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है अजम अकल्पक ज्ञान जय अभिन्न कितक्ष इत्यादि ज्ञा से अभिन्न है वो ज्ञाय जो आत्मा है उसका उससे अभिन्न आत्म तो ज्ञान है आत्मा से भिन्न ज्ञान नहीं वृत्ति ज्ञान नहीं ऐसा ज्ञान स्वरूप ज्ञान है ज्ञान का फल क्या होगा ये बतलाना है तो मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति उस स्थिति पे जब पहुंचेगा अजन्मा ज्ञान जो अपने से अभिन्न को विषय बनाने वाला ज्ञान ब्रह्म से अभिन्न ज्ञान है तो उसका क्या फल होगा यही यहां शंका थे मोक्ष मलम स्वर्गव न परोक्षम जो मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति है उसका ज्ञान का जो फल होगा जो अजम अकल्पकम ज्ञानम जया भिन्नम प्रत्यक्ष इत्यादि करके पूर्व कार्य का मुझे बताया ज्ञान का सूख बताया माने विषय और विषय दो नहीं है एक ही है ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान का फल क्या होगा वो मोक्ष देने वाला ज्ञान है फल कैसा है परोक्ष नहीं होता है जब से स्वर्ग आदि परोक्ष होते हैं स्वर्ग है करके सुना जाता है मान लिया जाता है कालांतर में मिलेगा अभी तो नहीं मिलता परोक्ष फल है ऐसा नहीं है ये जो ज्ञान का फल साथ साथ मिल जाना है तृप्तिवत्त जैसे भोजन करते हैं तो साथ में तृप्ति है ज्ञान का फल साथ में अनुभूति होगी ऐसा ज्ञान का ये फल है यानी कि कालांतर में फल मिलेगा अनुभव बाद में होगा ऐसा नहीं है यही बताना है इसलिए प्रकृत ज्ञान फल से मनोनिरोधस्य या प्रकृत ज्ञान का फल क्या है ऐक्य ज्ञान जब होगा आत्मा की तरफ पहुंच जाएगा मन का प्रचार समाप्त हो जाएगा मन का निरोध होगा उसका जो तो समाधि अवस्था में व्यक्ति पहुंचा हुआ एक दृष्टि में पहुंचा है फिर ये विकल्प रहेगा नहीं मन का काम नहीं रहेगा मन नहीं रहेगा मनोव निग्री से मन को निरोध करना ही आता है किसी भी तरह से अभ्यास के माध्यम से मन का निरोध करना होगा प्रत्यक्ष प्रसन्न करते भूमिका बनाते हैं पहले कहना चाहते हो ज्ञान का फल दिखाना है तृप्ति के समान प्रत्यक्ष फल है योगियों को प्रत्यक्ष बताइए ज्ञान कथा ये बोलना चाहते हैं इसके लिए भूमिका बनाते हैं कहा का। तो कारिका में कहा था निगृहित मनसो निर्विकल्पस्त प्रचार सतु विजय सुषुप्त अन्यो न तत्सम ये कारिका में कहा था निगृहित जो मन है विचार ने निगृहित मनसो निर्विकल मत प्रचार मनसो धीमतः प्रचार निगृही मनसः कैसा मन निगृहत अवस्था में गया हुआ मन साधना के माध्यम से मन का निग्रह करके रखा हुआ साधना तो की हुई है उसके माध्यम से मन निग्रहित जिसका हो गया है कोई विषय के चिंतन में नहीं है विषय रहित अवस्था में है उसी को समाधि करके बोलते हैं जीव लोग निर्विकल्प समाधि उसी को बोलते हैं कोई भी विषय सामने हो त्रिकुटी न हो पहले तो सभी कल्पो में त्रिकुटी होगा ध्यान ध्याता ध्येय ऐसा रहेगा कल आगे जाके जाते जाते विषय रहित हो जाता है केवल एक ही हो जाता है मैने विषय से अभिन्न हो जाता है कुछ वो यहाँ समाधि शब्द से बोलते हैं, वही है निगृहित मनसो तो जो निगृहित अवस्था का मन है सब सष्टम तीमत निर्विकल्प से धीमत निगृहित मनसो प्रचार मान व्यापार है जो निगृहित मन है मानी विकल्प रहित मन है द्वैत संकल्प नहीं है मन में कोई भी द्वैत का संकल्प नहीं है उस स्थिति में अमन भाव है ऐसा मन कहे धीमता माने विवेक विवेकयुक्त है वो मन ये मन का विशेषण है ऐसा विवेक युक्त है में विवेक युक्त है ज्ञान से युक्त हो गया है ऐसा मन का जो प्रचार होगा सष्ट है ऐसे मन का जो प्रचार माने व्यापार क्या व्यापार होगा उसमें घटाकार मठाकार ये तो बना नहीं पाएगा निगृहित वाला है तो ऐसे मन का व्यापार शतु विज्ञा ये जो प्रचार है वो प्रचार तो विज्ञा है योगी भी विज्ञा ऐसा होगा योगी लोग के द्वारा जानने योग्य है सामान्य जन समझ नहीं सकते उस स्थिति में जो मन की स्थिति है उसको सामान्य जन के बात नहीं है जो साधना से परिपक्व हो गए हैं जो यम नियम आसन प्राण प्रत्याय आदि करके बैठे हुए हैं उनके द्वारा जानते हैं वो समझते हैं निगृहत अवस्था में मन को पहुंचने पर क्या व्यापार होता है उसका प्रचार कैसा रहता है वो वही लोग जानते हैं जो उस अवस्था में पहुंचे हैं योगी लोग समझते हैं सातु विज्ञा या योगी भी ऐसा होगा योगियों के द्वारा ब्रह्मदेताओं के द्वारा को जाना जाता है जानने योग्य है प्रत्यक्ष योग्य है उनको प्रत्यक्ष होता है वो मन के प्रचार किसमें ब्रह्म से अभिन्न होकर के बैठा हुआ है ध्यय से अभिन्न होकर के बैठा हुआ मन होगा उसका अलग नहीं होगा सुसुप्ते अन्यो सुसुप्ति में कहते हैं पूर्वादि बोला महाराज सुसुप्ति में तो लील हो जाता है विषय चिंतन नहीं करता है निर्विकल्प अवस्था में रह जाता है वहां भी मन कहते हैं सुसुप्ति का अन्य है वहां तो जो अनर्थों का बीज को साथ लेके गया हुआ है जो आगे जागृत में होने वाले अनर्थ है ये जो अनर्थ होने वाले हैं, उसके बीज बीज कारण रूप में लेके गया हुआ है बाहर आएगा फिर बनाएगा सुसुप्ति का अन्य है उसके समान नहीं है जो निगृहित अवस्था के मन के प्रचार के समान सुसुप्ति के मन का प्रचार अलग है यहाँ पर अनर्थों का बीज सारा बीज लेके गया हुआ है जब तक सुसुप्ति में है फिर तो निकलता है फिर सारा आ जाता है अनर्थ आ जाता है सुशुप्ति तो का भिन्न, का अन्य है सुशुप्ति के मन के साथ तुलना नहीं करना उसका जो तो निग्रहित मनो अवस्था है उसके सुशुप्ति के साथ तुलना नहीं करना इसमें कोई अवस्था नहीं है सब बीज समाप्त होकर के दग्द हो के बैठे हुए हैं निगृहित मन में और सुसूप में सारे बीज को लेकर गया हुआ है जागृत स्वप्न में जो भी वस्तु हमको बनाना है वो बीज तो ले गया कारण रूप है सूक्ष्म रूप में ले गया सबको सुसुप्ति तो वाला अन्य है उसके समान नहीं है निग्रहित मन के समान व्यापार के समान सुसुप्ति का मन का व्यापार नहीं है यदि व्यापार का अभाव दोनों में बराबर दिखता है समाधि अवस्था में और सुश्रुप्ति अवस्था में किन्तु समाधि अवस्था के मन में अनर्थों का बीज नहीं है अनर्थ नहीं है पास पूरे भविष्य में अनर्थ नहीं आएगा किन्तु सुषुप्ति वाले मन में सारे अन्यों का बीज बन के बैठा है सूक्ष्म रूप में सारे जागृत सोपने के विषय पहुंचे हुए हैं, ऐसी स्थिति है ये कहा न तत्सम एक नंबर की टिप्पणी नो सुषुप्ते अन्य इति उक्त न तत्समय की पौनरुक्त सुषुप्ते अन्य पहले बोल दिया सुसुप्ति में अन्य प्रकार का है मन जो बोला फिर न तत्समय कहने लगे पुनरुक्ति होगी अन्य बोल दिया तो हो गया सुसुप्ति वाला अन्य है फिर न तत्समय क्यों कहा पुनरुक्ति चेत ऐसा दो नहीं सिद्धांत करना अन्य सर एक अभाव अन्य में एक नहीं होता है अन्य अलग वस्तु है समत्व अलग वस्तु है अन्य साम रूप नहीं होता कैसे तथा ही वही दिखाते हैं है प्रचार से अन्य देखो दो पुरुष में कि मैं निरुद्ध मन है इस पुरुष में भी मन निरुद्ध है उस पुरुष का भी मन निरुद्ध है दो पुरुष का मन निरुद्ध अवस्था में है पुरुष दीप्तीय दिप, निरुद्ध मनो इस मन का प्रति दो मन है वहां इस पुरुष का मन अलग है दूसरे का मन अलग है उन दोनों मनो का प्रचार में अन्यत्व है वो तो दोनों मन के प्रचार में अन्यत्व है बैठा है किंतु न परम असमत्वम वस्त असमत्व ने समानता है ये भी निरुद्ध वाला, वा, वाला है वो भी निरुद्ध वाला है असमत्व नहीं है तथा अन्य इति भी उत्तरा इसलिए ये असमत्व ने समान है इनमें दोनों में समानता है इसलिए अन्य कहने पर भी साम्य की शंका आ सकती थी इसलिए साम्य नहीं है कहने के लिए अन्ना तत्समवार सुसुप्त मन प्रचार है सुसुप्त मन में प्रचार में यदि असमत्व थी इसलिए न तत्सम करके असमत्व के कथन किया बताया अच्छा ठीक आ रही न तस्व विज्ञाप कौन सुश्रुक्त प्रसिद्ध पूर्वादी शंका करता महाराज निगृही तस् मनुष्य निर्विकल्प सिद्धिमता प्रचार सदु विज्ञा कहा वो जानने योग्य है ऐसा बोला आपने मान निगृहित मन के जो व्यापार होगा उस व्यापार जानने योग्य है प्रचारों ने व्यापार जानने योग्य है किसी योग्यो के द्वारा बोल दिया पूर्वादी बोलता नहीं न तो उस व्यापार निग्रहित मन के व्यापार जान योग्य नहीं क्यों सुसुप्ते प्रसिद्ध सुसुप्त में प्रसिद्ध मनो व्यापार अधिक रहित तो होता है वैसे वहां है क्या जानना है सभी के अनुभव में हो योगियों के द्वारा जान योग्य क्यों बोला हूँ सभी के अनुभव में ये है जो पूर्वाधिक शंका आ गई प्रसिद्ध है कर कहा तो कहते नहीं सुसुप्ते अन्य न तत् समझ सुसुप्त के मन के अन्य व्यापार होता उसके समान नहीं निगृहत मन के व्यापार जैसा नहीं है सुशुक्ति का व्यापार अन्य है उसके समान नहीं है ठीक है श्लोकाक्षराणी व्याकर वृत्तम कीर्तयति कारिकावली कारिका के शब्दावली की व्याख्या करने के लिए पहले पूर्व की बातें कुछ करते पूर्व वृत्तम का पूर्व की बातें करते हैं कहा पूर्वकारिका को लेकर क्या करते हैं आत्मसत्य अनुबोधेना संकल्पम अर्वत्त जब आत्म ही सत्य है बाकी मिथ्या आयु बुद्धि में पहुंच गया मन कब पहुंचेगा जब जीवन में ऐसी स्थिति में होगा यम नियम प्राणायाम आदि आसन प्राणायाम आदि सं, संपन्न हुआ होगा तब मन सुत होगा तो समझेगा आत्मा के तो जाए तब जाएगा तब जाएगा तो नहीं जाना अब हमारे पास स्थिति क्या है पहली सीढ़ी हमारे पास नहीं है यम ही नहीं है नियम नहीं है आसन नहीं है प्राणायाम नहीं है, है प्रत्याहार नहीं है धारणा नहीं है कुछ भी नहीं है और हम चाहते हैं मन को निरोध करना कहाँ से होगा सीढ़ी से चलना पड़ेगा तभी होगा वो योगी लोग जो होते हैं वहां पहुंचे हुए होते हैं हमें अभी पहुंचना है आत्मसत्य अनुबोध है ना आत्म का सत्य का आचार्य के उपदेश शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात ज्ञान हो गया है अनुभव है ना संकल्पम अकुरबत संकल्प नहीं करता हुआ विषय चिंतन करता हुआ जो मन है अकुरबत मन बाह्य विषय जब संकल्प नहीं कर रहा तो बाह्य विषय नहीं उसका अनुभव निगृहत अवस्था के मन में बाह्य विषय नहीं है बाह्य विषय अभाव है क्यों संकल्प करता तो बाह्य विषय होते विषय नाम की तो कोई चीज नहीं मन का संकल्प ही है वो तो संकल्प के अभाव होने से बाह्य विषय का अभाव हो गया मन पर निरंधन अग्निवत प्रशांत जैसे ईंधन रहित अग्नि अग्निस्वता शांत हो जाती है अपने कारण में लीन हो जाती है ठीक इस प्रकार मन भी अपने कारण में विवर्त उपादान कारण ब्रह्म में लीन हो चुका है उसका निगृहत अवस्था के मन उस आत्मा में लीन हो चुका है जैसे उपनिषद में कहीं आता है जावाल आदि कहीं है यथा निरंधनोपन्नी सो योनो उपसाम क्षयाम बित, सो योनो उपसाम ऐसा आया जैसे ईंधन रहित होने पर अग्नि धीरे धीरे स्वयं शांत हो जाती है वो तो कहा जाएगी अपने कारण तेज में एक हो जाती है सो योनो उपसाम अपनी योनि कारण में लीन हो जाती है अग्नि अग्नि रहेगी नहीं ईंधन ना हो तो अग्नि नहीं रहेगी यथा निरिंधनो अग्नि ईंधन रहित जो अग्नि होगी वह अग्नि सोयनऊ उपशाम में अपने योनि कारण में लीन हो जाती है उसी प्रकार तथा वृत्ति क्षय आती है बाह्य विषयों की जो वृत्ति बनाता है वृत्ति क्षय होने पर बाह्य विषय डालना बंद कर दें यदि करचड़ा डालना बंद कर दें तो क्या होगा ये मन अपने योनि जो विवर्त कारण जो आत्मा है उसमें शांत हो जाता है अकुरूप हो जाता है ऐसा आ जाए यही बोलना चाह रहे हैं आत्म सत्य जो आत्म को सत्य मान लिया इसने जगत को मिथ्या मान लिया तो जगत के तरफ नहीं जाएगा कल्पना नहीं करेगा आत्मा के तरफ ही जाएगा जब सत्य को ये हो हमारी स्थिति ऐसी है आत्म सत्य सत्य बोलते हैं हमारे वह सत्यत्व के वो नहीं आभाष नहीं हुआ सत्यत्व हित बाहर दिख रहा है यह स्थिति है तो आत्मसत्य अनुबोध है ना आत्मा ही सत्य त्रिकाला बाधित वस्तु है बाकी सब मिथ्या है झूठा है सहिष्णु है दोषयक्त है ऐसी बुद्धि आने पर मन उस तरफ नहीं जाएगा कितने भी दिन का भूखा व्यक्ति होगा और भोजन में जहर मिला हो ऐसा पता लग जाएगा उसको खाएगा क्या नहीं खाएगा वो भोजन नहीं करेगा तो जिसको जहर है करके पता नहीं लगता वही खाता उस भोजन को जहर मिला हुआ समझेगा तो नहीं खाएगा कितने भी दिन का भूखा होगा नहीं, नहीं खाता अथवा अपने से ही उल्टी होगी कोई किसी कारण से तीन चार दिन के भूखा था कुछ खाना मिल गया खाया उल्टी हो गई फिर भूखा तो जो का हो गया किन्तु तो उल्टी को अब दोबारा खा नहीं सकता इस प्रकार से जो विष्णु की तरफ ध्यान न हो जिसका जहर मिला हुआ है मारने वाले मारक हैं, ये बुद्धि हो जाए विष्णु की तरफ मन जब समझे तब तो वो मन विष्णु तरफ नहीं जाएगा ठीक है आत्मसत्याना संकल्प और आत्मा ही सत्य है ऐसे उसका ज्ञान हो गया है मन को साधना संपन्न जो मन होगा यम नियम आदि से युक्त हुआ होगा साधक उसका मन ऐसी स्थिति में होता है आपका आत्मसत्याना संकल्पम अत विषय चिंतन न करता हुआ बाह्य विषय भाग्य उसका अनुबाह्य विषय है ना मन चिंता नहीं करे तो विषय भी नहीं है निरिंध न अग्निवत प्रशांत जैसे निरंधन अवस्था निर्गता ईंधन और जिसके निर्गतम निर्गत ईंधन जिससे इन्धन निकल गया जिस अग्नि का ऐसे अग्नि निरंधन हो जाता अपने कारण में शांत हो जाता है ठीक इसी प्रकार मन भी वो जो अपना कारण है विवर्त कारण जहां वो कल्पना हुई थी उसकी आत्मा में प्रशांत प्रकृष्ट शांत हो जाता है मन जब प्रशांतम मन निगृहितम वही काल में निगृहित हो जाता है निध निरुद्ध हो गया मन व्यापार बंद हो गया उसका बाह्य व्यापार बंद हो जाता है मनो निरुद्ध मनोका मन निरुद्ध हो, हो जाता है कहा था <laughs> मनसो यमनी भाव द्वैता भाव कहा था मनसो हमनी भाव द्वैतम न व्योपलभ्यते था मनो मतम द्वैत युद्धाचलम मनसो यमनी भावे द्वैतम न्योपलभ्यते इसी प्रकार मन जब अमनी भाव में जाएगा आत्मसत्य के अनुबोध के द्वारा उधर पहुंच जाएगा आत्मा के अभिन्न भाव को पहुंचेगा कारण मिलन होगा फिर द्वैत मिलने वाला नहीं पहले है पहले कहा था दसवें कार्य का द्वादशकारी का कहीं कहा था एवं का मनुष्य वही अमनी भाव है द्वैताभाव द्वैताभाव ने बता दिया एवं केवल टिप्पणी द्वैत से मनस्पंदित मातृत्व होता द्वैत जो है केवल मन की चेष्टा मात्र है वास्तव में द्वैत है ही नहीं मन है तो द्वैत है मन नहीं तो द्वैत नहीं देखा है सुसुप्ति अवस्था में द्वैत नहीं मिला समाधि में द्वैत नहीं मिला ये जागृत स्वप्न में मिल रहा है या मन है इसलिए द्वैत दिख रहा है माने मन की कल्पना है और वहां मन गायब हो जाता है तो द्वैत नहीं मिलता ये देवी सुस्रुप्ति का मन और समाधि के मन में अंतर है सुस्रुप्ति के मन में सारे अनर्थों का बीज बन के बैठा हुआ बीज लेके गया हुआ सारा आगे आगे बिखरेगा फिर जागरूक स्वप्न में जो गो बना लेता है जैसे जगा वैसे बना लिया सारा उसने एक क्षण पहले कुछ नहीं था हमारे पास गायब था सारा जगत गायब था सुषुप्ति में जैसे जगता है तुरंत बना लेता है तो बीच छोड़ा नहीं था उसने जब निगृहित अवस्था में जाता है तो इसको असत्य समझता है आत्मसत्य तो का अनुभव हो गया है उसको उस तरफ पहुंच जाता है तो इधर छोड़ देता है एवं जब मनुष्य तो होता तस्य एवं तस्य मन मनस उस मन का एवं निगृहित इस प्रकार से निगृहित हो गया मन माने यम नियम आसन प्राणाम आदि करके गया हुआ साधक है यम सबसे पहले तो अहिंसा सत्य मस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये साधन चाहिए सबसे पहले जीवन सबसे पहले अहिंसा सारे साधन में सबसे पहला साधन है अहिंसा मन बाणी मन से किसी का भी हिंसा नहीं करना अनिष्ट नहीं बोलना अनिष्ट नहीं सोचना अनिष्ट नहीं करना सबसे पहले साधन है अहिंसा उस दूसरे नंबर है सत्य सत्य भाषण करना झूठ न बोलना अहिंसा सत्य अस्त्य चोरी नहीं करना यानी ये जो यम नियम आदि में सबसे पहले यम में पांच साधन हैं, चोरी नहीं करना ब्रह्मचर्य का रक्षा करना और अपरिग्रह जितने आवश्यकता है उससे ज्यादा परिग्रह नहीं करना परिग्रह का कोई अंत नहीं होता और का ठोर नहीं ऐसा बोलते हैं इंदुन में और और और करता जाएगा यहां एक बन गया तो वहां भी एक बन जाए वहां भी एक बन जाए हमारी भावना होती है ऐसे ये परिक्रह है शरीर धारण के लिए जितना उपयोग है उससे ज्यादा परिक्र न कर पहला एक नंबर है ये यम दूसरे नंबर में होगा शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधान हानि नियम हां नियम नहीं चाहिए जीवन भीतर बाहर से पवित्र होना चाहिए बाहर से पवित्र गंगा जल आदि है निवृत्ति का है जल है उससे होगा भीतर की पवित्र भगवान का नाम संकीर्तन आदि जप आदि जो है उससे होना है अंतकरण की पवित्रता शौच संतोष जितना मिले उसे में संतुष्टि हो क्या मिला इससे क्या होगा हमारे कैसे चलेगा ऐसा नहीं जितना मिले जब मिले जैसा मिले उसमें संतुष्टि हो तब तो वो साधना कर पाएगा बढ़िया बढ़िया चाहिए बढ़िया तो बढ़िया का अंतर नहीं है उसे में लग जाएगा साधन दूर हो जाएगा उसके शौच संतोष तप इंद्रियों का निग्रह करना सबसे बड़ा तप है मन और इंद्रियों को निग्रहित करना मन सिया परम तप मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा तप है आगे कृत्याण बहुत सारे तप है किन्तु सबसे बड़ा तप यह होता है अस्वाध्याय अपने शाखा का अध्ययन करना प्रतिदिन और इस तरह की शरणागति बनाए रखना ईश्वर प्रावधान आएंगे ईश्वर एक है उसके शरणागति बनाए रखें, रखे मन से बनाए रखें ये दूसरा साधन है उसके बाद होगा आसन कोई भी कार्य करने के लिए हम एक स्थिर होकर के बैठने का अभ्यास चाहिए कोई भी कार्य करना हो स्थिर होकर के बैठेंगे तभी हमारे लक्ष्य में पहुंच जाएंगे नहीं तो नहीं पाएंगे आसन तो आसन कई प्रकार के आसन की चर्चा है आजकल किंतु योग सूत्र में तो धीरम सुखम आसनम इतने बोला है माने स्थिर हो लंबे समय तक रह सकते हैं जिसमें और परेशानी नहीं होती क्यों तो आगे आपका उद्देश्य अलग है आगे जाके समाधि में पहुंचना है आपको केवल आसन में बैठना नहीं है लक्ष्य आगे है तो उसको लेकर के करना होगा जिसमें आप देरी से दे, दे, देर तक बैठ सके और आपको ज्यादा कष्ट न हो वो आसन आपके लिए ये ये <clears throat> के लिए होगा यह आसन ये बताया उसके पश्चात होगा क्या होगा प्राणायाम या अंतकरण इंद्रियों की शुद्धि अंतकरण की शुद्धि प्राणायाम की जरूरत है अनुरोम विलोम आदि प्राणायाम की आवश्यकता है उसके पश्चात प्रत्याहार आएगा इंद्रियों का जो विषयों की तरफ जाने की आदत थी उससे मोड़ करके भीतर के तरफ करना है मन के साथ संबंध इंद्रियों का नहीं होगा इंद्रिया नहीं जा सकती है मन धकेल के ले जाता है पहले मन में इच्छा होती है उसके बाद इंद्रियों में सवार हो जाता है वो और कुछ इंद्रियों के माध्यम से शरीर को घसीट लेता है मन ऐसा है इच्छा तो मन में होगी ना वो विषय की इच्छा किसको मन में होगी मन में होने पर मन अकेला जा नहीं पाता उसके घोड़े हैं इंद्रिया उसके ऊपर सवार हो जाएगा चल तो इंद्रिया शरीर को गाड़ी को के लिए जाएगी जहां वो विषय होगा वहां पहुंचाएगी स्थिति तो उन इंद्रियों को इधर लौटा के लाना विषयों के साथ संपर्क होने नहीं देना इसका नाम है प्रत्याहार और मन को एक देश में टिकाए रखना धारणा ये सब हो उसके बाद ध्यान लगेगा आपको फिर चिंतन बन पाएगा आपका ध्यान मानी चिंतन तभी होगा आत्मचिंतन हो चाहे जो भी चिंतन इतने करने के बाद में एकाग्र होगा मन तब आपको चिंतन हो पाएगा ध्यान उसके बाद समाधि की बात उसके आगे की पीढ़ी है तो साधन नहीं है तो साध्य कहां से होना है साधन चाहिए साधन को छोड़ना नहीं चाहिए साधन करते जाए साध्य अपने मिलेगा साध्य के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जो कुछ करना है साधन में करना है ये नहीं कि साधन नहीं करना खाली साध्य मिल जाए साध्य मिल जाए हो संभव नहीं है साधन करना होगा जीवन जिस मार्ग में है जैसा मार्ग जिसका है तो उसके लिए करना होगा तो ये कहते हैं आत्मसत्यादेना संकल्पम और पूर्वक आत्म के सत्यता को समझा हुआ है शास्त्र आचार्य के मुख से जब सुना विश्वास किया विश्वास करके आत्मा ही सत्य त्रिकालावादी सत्य आत्मा ही है ऐसा ज्ञान होने से प्रत्यक्ष होने से संकल्प नहीं कर विषय चिंतन में करता हुआ जो मन है बाह्य पुष्प काल में बाह्य विषय नहीं रहेगा उसमें मन में भाई भावे निरंधन अग्निवत प्रशांत मन शांत तो हो जाता है जैसे ईंधन रही तो अग्नि शांत हो जाती है नहीं है उसी प्रकार निगृहित निरुद्धम मरो निरुद्ध हो गया मन मनतीम एवं मनसो ही अमनी भावे द्वैताभाव से भी कहा था मन अमनी भावों उन पर द्वैत का अभाव होगा पहली कार्य का दिया था तस्वीर निगृहित्य निरुद्ध मनुष हो निर्विकल्प जो उस अवस्था में पहुंचा हुआ मन निगृहित हो गया है बाह्य विषयों के चिंतन से मुक्त हो गया जो मन ऐसी स्थिति में है निगृहत निरुद्धस्य निरुद्ध अवस्था निरुद्द में है मन मन सो निर्विकल्प से विकल्प रहित है विषय के साथ नहीं है मन विषय रहित है निर्विकल्पक है ऐसा मन का सर्वकल्पना कोई भी कल्पना नहीं है उस मन में उस काल में धीमत मन विवेकवत विवेकवान है मन काल में विवेकशील बन जो उसका प्रचरणमे प्रचार प्रचर, प्रचार है वो परपूर्वक चरता धातु से घाय करके प्रचार बनाया है भाव में है कहते हैं प्रचरण प्रचार विचरण तो होना जो मन का है यह स तो प्रचार हो विशेषण ज्ञ योगी भी कहा विज्ञान विशेषण ज्ञी कार विशेष रूप से जानने योग्य है वो तो इसके द्वारा सामान्य जन के द्वारा जानने योग्य नहीं योगी भी ऐसा द्वारा जो कि सारे साधन करके वहां पहुंचे हुए हैं माने ध्यान में पहुंचे हुए हैं, वो ध्यान में ऐसा हो जाता है मन के गति को देख पाते हैं तो यम नियम आसन प्राणायन प्रत्यार या यहां से आगे सीढ़ी में पहुंचे हैं उनके विषय है वो समझते हैं इस बात को मन के क्या स्थिति में मन रहता है प्रचार विशेष विशेष कहा दो नंबर की टिप्पणी थी सर्वविकल्पना वृत्ति रही कोई वृत्ति नहीं है जिसका काल मन में कोई भी वृत्ति नहीं है ऐसे काल में मन हो वृत्तिरित मन है सुसुप्ति में तो अज्ञान वृत्ति है उसमें तो वो नहीं कोई वृत्ति न हो जहां ऐसा मन है आगे पूर्व पक्ष शंका करता है दोनों सर्व प्रत्यय भावे यादृश सुसुष्त मन सचार तादृश निरोध से प्रत्यय प्रत्यभाव अविशेषात्म तथा विज्ञयम पु, की शंका है वो बोलता महाराज कोई भि, मान विषय का ज्ञान नहीं होगा जब जिस काल सर्व प्रत्याभावे सारे ज्ञान का अभाव का मन का क्या है वो यादृश सुसुप्त मनसा जो सुसुप्त मन में भी तो कोई विषयों का ज्ञान नहीं होता कोई विषयों का ज्ञान नहीं होता सुसुप्तिकालीन तो मन में कोई विषयों का ज्ञान नहीं होता तो विषयों का ज्ञान का अभाव निरुद्ध मन में सुसुप्ति कालिन मन में बराबर है ये पूर्व आदि बोलता है मनो सर्व अभावे कोई भी प्रत्यय नहीं होना है ज्ञान का अभाव होना हो मन स्थिति में याद सुप्त मन सुसुप्त मन में जिस तरह की बातें होती है उसका प्रचार जैसे मन का प्रचार होता सुसुप्त अवस्था के मन का ताजरे से भी उसी प्रकार हुआ निरुद्ध मन का भी फिर क्या जानना है उसको विशेष रूप से जानना है क्या जानना है सुसुप्ति के मन जैसे ही वो मन ये पूर्वादी की शंका है प्रचार प्रत्य प्रत्यय अभाव विशेषा <clears throat> प्रत्यय अभाव विशेषात प्रत्यक अभाव दोनों में है माने ज्ञान का अभाव है दोनों मनों में विशेष ज्ञान नहीं है सुसूप वहां भी नहीं है यहां भी नहीं है प्रत्येक अभाव विषयों का ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान का अभाव है प्रत्येक अभाव का अविशेष है समान है यहां भी विषय ज्ञान नहीं है वहां भी विषय ज्ञान नहीं है तो फिर किम तत्र विज्ञाएं वो जो निरुद्धकालीन मन का व्यापार को जानने की क्या आवश्यकता है वह विज्ञा क्या रहा ये तो सभी जानते हैं साधारण जन्म सभी जानते हैं सुशुभ में जो स्थिति है वही ही निरुद्धमन की स्थिति है सब जानते हैं तो फिर वह निरुद्ध मन की स्थिति को जानना क्यों इसके लिए शतु या इत्यादि बोल दिया क्यों ऐसा कहा यह शंका है तीन नंबर की टिप्पणी प्रचार अविद्या मात्र पर अवसानात्मक है वहां केवल अविद्या बची हुई है बाकी विषय तो दोनों में समान है अविद्या बची हुई है दोनों में निगृहत मन में भी अविद्या बची है सुसुप्ति शंका करता है सुषुप्ति कालीन मन में अविद्या बची हुई अविद्या मात्र अवशेष है बाकी तो सब विषय दोनों बराबर है तो क्या विशेष हो गया यहाँ जानने के लिए कहा आगे अत्र उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते इस विषय में कहा जाता है सिद्धांत बोलते हैं नई ऐसा नहीं है दोनों में भेद है निरुद्ध मन का प्रचार और सुसुप्ति मन का प्रचार भी भेद है नई बम इसमार्थ जैसे कि देखो सुसुप्त अन्य प्रचार है के मन के प्रचार अन्य प्रकार का है सब उसका प्रचार होता है उसका काल में कहते हैं सुसुप्त अवस्था में मन किस स्थिति में रहता है अरे अविद्या अविद्या मोह से ग्रसित है उसका में मन अज्ञान से ग्रसित है ये सुशुद्धि कालीन मन और निगृहित मन जो होगा ज्ञान युक्त अवस्था में होश आवास में है बेहोश में पड़ा हुआ है सुशुद्धि कालीन मन जिसका प्रचार ऐसा होता है और वहाँ वो सवास में रहेगा योगी को मन उस काल में निगृहित मन की स्थिति ऐसी है भिन्न है ये भेद दिखाते हैं दोनों का अन्य प्रचार है सुसुप्त कालीन मन के प्रचार अन्य प्रकार कैसा है उसका प्रचार ये बताते हैं अविद्या वोह तमोग्रस्त अविद्या रूपी जो वोह है वही तम है उसे ग्रसित है मन उस काल में सुसुप्तिकाल में ग्रसित ग्रस्त अंतरलीन अनेक अनथ प्रवृत्ति बीज बासना ब उस काल में मन क्या है अंतर उसके भीतर में सारे छिपे हुए हैं कौन है अंतरलीन अनेक अनथ जो जागृत स्वप्न में होने वाले अनर्थ हैं सारे जो अनेक अनर्थ होने वाले हैं उन अनर्थ रूपी प्रवृत्ति होनी है विषयों में प्रवृत्ति होनी है उसके बीच के संस्कार से युक्त है वो मन उस संस्कार के बीच के संस्कार लेके बैठा हुआ है मन में संस्कार है वो मन अलग है निगृहत मन के जैसा नहीं हो अन्य और इधर निगृहित मन कैसा है और मन का प्रचार कैसा होता है वो दिखाते हैं आगे निगृहत मन की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है माने साधना करके एकाग्रता में पहुंचा हुआ जो मन होगा उसकी स्थिति कैसी होती है आत्मसत्य अनुबोधे न इत्यादि कहा था तो कहते हैं आत्मसत्य आत्म ही त्रिकालाबादी सत्य पदार्थ है यह शास्त्र आचार्य माध्यम से समझ लिया उसने आत्मा ही सत्य है ये समझ करके उस तरफ लगा था, हुआ था तभी तो साधन कर रहा था वो यम नियम आदि साधन किस कर रहा था वो यम नियम आसन प्रावन प्रत्याणा ध्यान ये किसके लिए कर रहा था आत्मा की तरफ जाने के लिए कर रहा था विषय भोगने के लिए होते नहीं है तो यहां साधन जो बताए गए हैं योग सूत्र में विषय भोगने के लिए नहीं है वो तो ध्यान समाधि पर के लिए साधन है तो कब करेगा वो साधन आत्मा को सत्य समझेगा तभी करेगा आत्मा सत्या अनुबोधे न अनुबोधा सत्य का जो अनुभव हो गया साक्षात्कार हो गया उसका जा। कोई हुताशा है अग्नि है वहां उस अग्नि के द्वारा सारे अनर्थों का बीज जल जला दिया गया है सुसुकते रहने वाले अनर्थों का बीज का संस्कार को तो जला दिया जाता हो जल जाता कोई संस्कार नहीं रह पाते मन में कहा <laughs> आत्मसत्य अनुभोध रूपी जो हुताशा है अग्नि है हुताशा मना अग्नि उस अग्नि के द्वारा क्या हो गया अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीज नष्ट हो गया है जो अविद्या से होने वाले अनर्थ के प्रवृत्ति रूपी जो बीज था वो सारे के सारे नष्ट हो गया कब किस मन का जो माने निग्रहित मन का ऐसी निरुद्देश्य जो निरुद्ध मन उसका, वो है उसका मन के प्रचार से अन्य प्रचार है इसका प्रशांत सर्व क्लेश सर्वक्लेश कहते हैं इस काल में कैसी का स्थिति में मन है शांत अवस्था में पड़ा हुआ है प्रशांत सुसुप्ति के मन इतना प्रशांत नहीं होता है वहां क्लेश न होने पर क्लेशों का संस्कार रखा हुआ है उसने छिपाया हुआ है संस्कार है तभी तो बाद में आएंगे वो जगने पर प्रशांत सर्व क्लेश रज स्वतंत्र प्रचार माने सारे क्लेश के रजों से सब शांत हो गया जो मन ऐसी स्थिति में है वो स्वतंत्र प्रचार वो प्रचार स्वतंत्र है यहाँ तो अविद्या के अधीन प्रचार था अविद्या के संस्कार लेकर चल रहा था वो जगत के संस्कार उसके पास है ऐसे वो स्वतंत्र प्रचार है अलग है तो न तत्सम इसलिए कुछ निग्रित मन के समान प्रचार सुसुप्ति वाले का नहीं है तत्सम तो एक तीन की टिप्पणी सुसुप्त मना प्रचारात निरुद्ध मन प्रचार से अत्यंत विलक्षणता सुसुप्त मन के प्रचार से निरुद्ध मन के प्रचार में अत्यंत विलक्षणता है सादृश्य नहीं है सादृश्य नहीं सामान्य जन इसको समझ नहीं सकते वो तो उसी स्थिति में जो पहुंचे हुए योगी होंगे वही समझ पाएंगे किस स्थिति में होता है वो तो सारे साधन करके ऊपर पहुंचे हुए हैं वही समझ सकते हैं उसका मन की गति को दूसरे लोग नहीं समझ सकते सुख का मन सभी जानते हैं सबका अनुभव हो आया हुआ है सभी जानते हैं तो गिनना है वो मन की स्थिति अलग है एक रहा हास्य में कहते हैं तस्मादयुक्त अस विज्ञात हो इसलिए वो मन के प्रचार को सामान्य प्रचार उस तो निगृहित मन के प्रचार जानना बहुत जरूरी है इसलिए आपको भी उसमें लगना है तो जानना योग्य जग वि ज्ञान जानना चाहिए इसका ठीक है तत्य प्रागुक्त अनुबोधेन सम्यक ज्ञान बाह्य से विषय से संकल्प स्वभाव निरालंब से प्रचार असंभव मन संकल्पम अपत नि ऐसा हम करना भाष्य में कहते हैं तने आत्मन सत्य से आत्मसत्य अनुबोधे न उस आत्मा के सत्य तो ज्ञान से ये बोलना चाहते हैं माने आत्म सत्य जो आत्म सत्य है उसका प्रागुक्त अनुबोधे न पूर्व का जो अनुबोध है अभिन्न ज्ञान आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है अजम जेया भिन्न प्रचक्षते अकल जेयम अजम नजे अजेर अजम विबु अजे अजे अजे कहा था ऐसा ज्ञान है वो क्या ये इस ज्ञान की चर्चा है त्युक्त अनुबोधन पूर्व कार्य में का कहा गया जो अनुबोध है ज्ञान है मान विषय से अभिन्न ज्ञान विषय विषय एक होकर हुआ ज्ञान है अद्वैत ज्ञान है वो ज्ञान समय ज्ञान ज्ञान होता है विषय और विषय भाव में जो ज्ञान होगा वो असंभ्य ज्ञान है वो झूठे ज्ञान है वही ज्ञान के द्वारा बाह्य से विषय से संकल्प सवाल अद्वैत भाव पे पहुंचा हुआ है विषय और विषय एक ही होकर बैठा है अजय अजम विबु के द्वारा ही अजन्मा जाना जाता है तो उस में क्या बाह्य विषय का संकल्प विषय का अभाव हो गया उसका उस निग्रित मन के प्रचार काल में बाह्य विषय का अभाव है बाह्य विषय संकल्प से जो संकल्प का विषय था उसका मन का उसका अभाव होने पर मन शांत हो जाएगा निरालंबन से जिसका आलम्बन नहीं मिला जिस मन को बाह्य विषय नहीं मिले तो शांत हो जाएगा उथल कुथल बंद हो जाएगा प्रचार असंभव उसके प्रचार होना संभव नहीं में जाना संभव नहीं है प्रचार में होने पर मन संकल्पम अत उस काल में चुपचाप हो जाता है संकल्प नहीं करता अकूर्वत प्रशांत निरुद्धम बहुत प्रकृष्ट शांत होकर के चुपचाप होकर के बैठा हुआ हमने ऐसा करना कहा निर्विषय मन साम्य थी इतना दृष्टान विषय रहित मन शांत होता है विषय सहित होने पर मनुष्य शांत नहीं होगा विषय रहित होने पर मन शांत होता है किन्तु दरिद्र के लिए नहीं समझ करके विरक्त हो उसका मन शांत होगा विषय का अभाव दो में है एक विरक्त है उसके पास भी विषय नहीं है एक दरिद्र है उसके पास भी विषय नहीं है किंतु वो दरिद्र जो होगा परेशान है छटपटा रहा है विषय के लिए एक दरिद्र होता है और एक विरक्त होगा तो विरक्त होगा विषय मिलने पर भी उसको छुएगा नहीं वो और दरिद्र विषय मिलने पर छोड़ेगा नहीं वो तो अभाव में बैठा हुआ है वो जान करके त्यागा हुआ है कितना भेद होता है दरिद्र में और विरक्त निर्विषय मनोसाम दृष्टान्त हुआ विषय रहित जो मन होता जाता है वो शांत हो जाता है उसमें दृष्टांत दिया जैसे निरिंधन अग्नि ईंधन रहित अग्नि स्वयं शांत तो हो जाती है ठीक इसी प्रकार वो मन भी शांत हो जाता है विषय रहित मन तो पर जिसका ईंधन है विषय जितना दो उतना धकता रह गया उतना उथलता कितना आज तक दिया है यह तृप्त हुआ है क्या इसी जन्म में जन्म से लेकर आज तक कितने खिलाया है तृप्त हुआ और छोड़ो घी थोड़ा थोड़ा दिया जाता है वो भी अगर जन्म से लेकर आज तक घी मापेंगे तो कितना टन टन से कम नहीं होगा मन की बात नहीं टन से ऊपर हो चुका है कितना खिला दिया है तृप्त हुआ है क्या विषय देकर तृप्त होने वाला है तृप्त नहीं होगा तोनों के हिसाब में घी तो पिला चुके हैं हम भाग्य रोटी चावल तो कितने खिलाए पता ही नहीं है फिर भी तृप्त नहीं और विषय रोज नया होके आते हैं विषय जो होते हैं हर दिन नया बन आते हैं यह दूसरा यह ऐसा लगता है इसको हमने तो उपभोग किया ही नहीं ऐसा लगता है स्थिति। <coughs> निर्विषय मना साम्यति दृष्टान्तम आह कहा निरंधन इत्यादि कहा था निरंधन अग्निवत प्रशांतम जैसे ईंधन रहित अग्नि स्वयं शांत हो जाती है इसी प्रकार विषय रहित चित्त स्वयं शांत हो जाता है ये उस उसकालीन मन की गति है किंतु सुसुप्ति के मन में विषय रहित तो होने पर भी संस्कार सहित था विषयों के संस्कार है और निगृहत कालीन मन में विषयों का संस्कार नहीं है कितना भेद हो जाता है दोनों तो, निरुद्धे मनसी मनस्तो व्यावृत हो निरुद्ध मन में मनस्तो नहीं रहेगा मान कार्य करने की शक्ति नहीं रहेगी मनस्तो नहीं है मनस्त तो होने पर काम करता था चिंतन करता था मनस्तो व्यावृति होने पर निरुद्ध मनसी मनस्त व्यावृत मनस्व की व्यावृत्ति हो गई मनस्त नहीं रहेगा मनुष्य देखता है कि मनुष्य तो निकल गया मनुष्य मनुष्यत्व तो मनुष्य होकर के जो काम करना था नहीं कर सकता ऐसी स्थिति पहुंच गया वो ऐसे मन की स्थिति हो गई निरुद्ध मनुष्य मनस्त व्यावृत्त हो की व्यावृत्ति होने पर मनस्त जब अलग हो जाता है व्यापार से गृहित हो जाता है तो मनस्प्डित से द्वैत से उत्तम स्मारह मन के द्वारा चेष्ट होने वाला जो द्वैत उसका अभाव हो जाता है मन के जो मनस्व निकल जाए तो फिर मन का व्यापार होना बंद हो जाए कहा था मनसो ही अमनी भाव है द्वैतमन लोग देते एक कहा था मन के अमनी भाव में पहुंचने पर मनस तो हट जाने पर फिर द्वैत मिलती मिलता नहीं ऐसा कहा था ये कहा। चार के टिप्पणी मनस्प्डित से माने मन परिणाम रूप से द्वैत से द्वैत वह है वास्तव में मन का परिणाम मात्र है द्वैत है ही नहीं मन द्वैत रूप में बन जाता है मन का परिणाम है ये मन बनाता है अगर द्वैत सत्य हो एक वस्तु को सबके दृष्टि में एक ही दिखना चाहिए जंतु अपने मन के आधार पर बनाता है मैं इसको शत्रु मानता हूं और वो इसको मित्र मानता है ये शत्रु है कि मित्र है क्या हो सकता है तो मन की कल्पना है ये सब ये न शत्रु है न मित्र है जैसे मन मान लिया वैसे हो जाता है हर विषय ऐसा ही विषय की स्थिति ऐसी है विषय में दोष नहीं है मन का कारण वहां ऐसे दिखता है किस रूप में देखता है उसको जैसे कल्पना बना लेता है मेरी कल्पना शत्रु बुद्धि हो गई उसकी कल्पना यहाँ मित्र बुद्धि है अब ये न शत्रु न मित्र है तो यही कह रहे हैं यहां टिप्पणी में कह रहे थे मनस्पंद मन परिणाम रूप से विषय जीतने में मन का परिणाम है वास्तव में विषय है ही नहीं मन जैसे आकृति बनाता है हम उसी तरह से नाच के चलते हैं मन की आकृति है बना लेता है अपने आकार से आकृति बना लेता है जैसे सोचने की शक्ति उसमें है सोचता है आगे व्यापार करने लगता है मन का परिणाम है विषय वास्तव में नहीं है विषय ये बोलना चाहते मन की वृत्ति है व्यापार है वृत्ति है द्वैत वो तो, तो मिलना चाहिए ना नहीं मिलता है मन होने पर दिखता है मन होने पर नहीं दिखता है सुशुक्ति में तो सबका अनुभव है द्वित नहीं दिखता मन शांत तो हो गया द्वित नहीं है जागृत स्वप्न में उथल पुथल मन का है मन काम कर रहा है तो द्वित दिखता है स्थिति है कहा आगे ठीक है एवं वृत्तम अनुदय पादत रहस्य अर्थमा है इस प्रकार से पूर्व की बातों को बता करके मनसो यमिन भाव द्वैतमय को लोक बनाकर अब अनुवाद कर तीन पादों का अर्थ बताएंगे निघृत मनसो निर्विकल्प सिद्धिमता प्रचार इसकी व्याख्या करते हैं कहा तस् इत्यादि है तस् एवं निघत निरुद्ध मनसो निर्विकल्प से यह यह मन, मनसो, निर्विकल्प अवस्था में पहुंच गया मान विषय चिंता से रहित हो गया निरुद्ध हो गया माने सात योग करने के बाद मन निरुद्ध हो चुका है यम नियम आसन प्रणायन प्रत्या धारवा ध्यान ये सब जीवन में हो चुका है जिसका उस स्थिति का मन देखिए कैसा होता है विषयों की तरफ नहीं जाएगा अब हम आप आपके बोलते हैं कि विषय में जा रहा जा रहा है अब हमने साधन तो कुछ किया ही नहीं ना यम यम का पालन किया नियम का पालन किया ना हमारी जीवन में एक आसन ही सिद्ध है कोई आसन में हम दो चार घंटा बैठ सके नहीं हमें जो विषयों की चिंता है आसन करीब बैठे का समय कहाँ है नहीं? वो लेना है वहां जाना है वो करना है वो करना इसमें लगे हुए हैं आसन कहा समय हमारे पास है आसन भी करते हैं तो टीवी में दिखाने के लिए करते हैं अपने लेने करते हैं सीधी बात है यह स्थिति आ गई अब स्थिति ऐसी हो गई अच्छा तस् करके तस् एवं निगृहित्य निरुद्धस्य मन सो तो निरुद्ध अवस्था में पहुंचा हुआ मन है निर्विकल्प से निर्विकल्पन का सर्वकल्पना भर की तस्या दीर्घिकल्प का कोई कल्पना नहीं जिस काल में मन में कोई विषय चिंतन नहीं है ऐसा मनता वो तो विवेकी मन होता है उसका बुद्धिमान होता है वो जो सौ तरफ जाता है तो विवेकहीन मन होता है विवेकवतः विवेकवान है उसका मन। ऐसा मन का प्रचार मन प्रचार उसका जो प्रचार होगा सतु प्रचार हो विशेषण जो योगी जी का उसकालीन मन के जो प्रचार होगा वो योगियों के द्वारा जाने लगता है जनसामान्य नहीं समझ सकता वहां पहुंचे हुए जन समझते उसका मन के प्रचार की किस स्थिति मौन होता है क्या सोचता उसका है उसका विषय चिंतन कर रहा है कि आत्मा आत्म, आत्म से अभेद होकर बैठा हुआ है कोई चाहिए उसका, उसका आत्मा से अभेद होकर ही बैठा हुआ होता है ये कहा ठीक है देखिये एवं विषयाभावे नर्थ विषयाभावे ना विषय के अभाव होने से ये कहा <clears throat> आगे कहते हैं आत्मसत्य अनुबोध हो विवेक शब्दार्थ या विवेक विवेक सब विवेक विवेक शब्दार्थ क्या आत्मसत्य का, आत्म का अनुभव है उसको ज्ञान को आत्मा ही सत्य है ऐसा विवेक है उसका शब्दार्थ है प्रत्येगात्मनियव परिवसानम प्रचार है केवल आत्मा में ही जाकर के बैठ जाना वहीं जाके समाप्ति हो जाना उसका नाम प्रचार है उस काल मन का प्रचार वो है आत्म रूप में है उस काल में प्रत्यगात्म परिवसान प्रत्येगात्मा में जाकर के परिवशित हो जाना अन्य कुछ नहीं वहां वह प्रचार उसकालीन मन का कहा तद्वत्त प्रत्यक्षम विवक्षित उसके जो उसकालीन मन के प्रत्यक्ष कौन कर सकते विद्वान लोग उस स्थिति में पहुंचे हुए जो तो लोग होंगे सारे साधन से संपन्न लोग होंगे या मनीयम आसन प्राणन प्रत्याधार अभियान यहाँ तक पहुंचे हुए वही विद्युत प्रत्यक्ष विवक्षित ऐसे विवक्षा करके योगी भी इतिम इसे योगी भी भाष्य में कहा योगी भी वो प्रचार योगियों के द्वारा जानने योग्य कहा सामान्य जन का विषय नहीं वो कहा योगी भी इत्यादि कहा पांच और छह की टिप्पणी पांच में कहते हैं प्रत्येगात्म ने परेशान आत्ममात्र अवशेष अविशेषत्व तन मात्र पे है आत्मा मात्र होकर के बैठा हुआ तो उस काल में जब साधन पूरा समाप्ति हो चुका हो जहां जाकर के इस काल के मन आत्मा मात्र होकर बैठा होगा आत्मा से अतिरिक्त उसकी सत्ता ही नहीं होती जैसे ध्यान निर्विकल्पक जब समाधि में व्यक्ति पहुंचेगा वह त्रिपुटी समाप्त हो जाती है वहां तो एक ही रहेगा ध्यय मात्र वस्तु रह जाएगा ध्यात्री ध्याने परित्यज्य ध्यय मात्र एक वस्तु ने नित दीपवत चित्तम समाधि अविधि ये पंचदशी समाधि शब्द का अर्थ किया है पंचदशी पहले तो तीन तीन दिखता था मैं ध्याता हूं ध्यान करने वाला कोई तो मेरा ध्यय विषय है और मेरी ध्यान क्रिया है होते, ध्याता ध्यान ध्यय बनते थे किंतु तो जाते जाते जाते प्रगार जब हो जाता है तो गहराई में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा ध्याता को भूल जाएगा ध्यान को भी भूल जाएगा ध्यात ध्यान है परित्यज्य ध्याता और ध्यान दोनों भूल जाएगा एक ही लक्ष्य एक ही रहेगा ध्यय में ध्यात ध्यान हे और ध्यान को परित्याग करते ऐसी स्थिति आ जाती है यात्री परिचर्चा ध्यय मात्र वस्तु है चित्तम, रहित स्थान में रखे गए दीप के शिखा जैसे स्थिर है बिल्कुल स्थिर है। उसी प्रकार मन की गति केवल ध्यय में ही एक, एक रस हो जाए उसी को समाधि रविधीय उसी को समाधि कहा जाता है पंचदशी में विद्या स्वामी ने कहा समाधि की बात अच्छा योगी भी छे की टिप्पणी योगी की साधक ही जो साधना करके बैठे हुए लोग है वही समझ सकते हैं उसकी मन, है। है, मन की स्थिति योगी का शब्द है साधक ही जो साधक हैं। पूर्व साधना जिन्होंने किया है उनकी मन की गति को समझ सकते हैं। और साधना जिसके जीवन में खाली मन चंचल है, मन तो चंचल तो है बोलते क्या करे उनको रहेगा ही साधना करो साधना करो जो महापुरुष बताते उस मार्ग से मन के नियंत्रण होगा करना नहीं है खाली बोले से क्या होगा आगे चतुर्थपाद ब्या प्रत्याम आशंका चतुर्थपाद सुषुक्त अंडो समय चतुर्थ पाद कारिगा चतुर्थ चतुर्थपाद के, के खंडनीय छंका है चतुर्थ चतुर्थपाद में पूर्वादि शंका करेगा महाराज वो जो मन होगा ना तो निगृहित मन की स्थिति काल में मन जैसा ही होगा विषयों का अभाव यहाँ भी है वहां भी है क्या उसके लिए साधना करनी पड़ेगी कुछ नहीं पड़ेगा सुसुप्त अनायास प्राप्त है ना सबको कोई साधन नहीं करते वो उसको भी सुष्त में जाता ही है मन की स्थिति पता है विषयों का अभाव हो ही जाता है निगृहित मन आप वहां जितने साधन की बात बोल रहे हैं अनायास लब है में उसके समान ही तो है वो ये बोल सकता है शंका है तो उसके उत्तर देंगे सिद्धांत नहीं सुसुप्ति का अन्य है उसके समान नहीं है कहा सुसुप्ति वाला अविद्या रूपी तम से ग्रसित है सारे आगे जागृत में होने वाले अन्यों का बीज का संस्कार लिए बैठा है ये मन सुसुक्ति वाला मन और उसमें कोई संस्कार नहीं कुछ नहीं सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है वो तो विरक्त मन है हाँ। और ये दरिद्र मन है किसी कारण से वहां जाना पड़ा हुआ उसको जाने की इच्छा नहीं थी उसको वो तो विषय बोलना चाहता था किन्तु तो पहुंच गया किसी कारण से वो का मन अलग प्रकार का है समाधि वाला मन अलग प्रकार निग्रहित मन अलग प्रकार का है एक अनुतः चतुर्थ पाद बयावृत्याम शाम असंकाम आह चतुर्थ पाद सुनो तत्त समय है तो उसके द्वारा खंडनीय शंका को पहले रखते हैं। ननू करेंगे पूर्वाली की शंका होगी नर्व सर्व प्रत्याभावे, जब कोई ज्ञान नहीं होगा जिस मन में ऐसी स्थिति में पहुंचेगा निगृहित मन में कोई विषयों का ज्ञान नहीं तो सुसुप्त मन में भी कोई का ज्ञान नहीं विशेष विज्ञान का अभाव है मानो सर्व प्रत्यय अभाव सर्व ज्ञान का अभाव होने पर यादृश मन मनसा प्रचार है जिस प्रकार का प्रचार होगा सुस्मृति वाले मन का जो जैसी जै, प्रचार रहे जैसी गति होगी तादृशी उसी निर्दकालीन मन का भी वैसे ही होगा ये सबका प्रत्यय अभाविशेषा अविशेषा प्रत्यय का अभाव समान है ज्ञान का अभाव दोनों में समान है विषय का ज्ञान या भी नहीं वहां भी नहीं प्रत्यय का जो अभाव है ज्ञान का जो अभाव है विशेष विज्ञान का अभाव दोनों में समान है एक पूर्वाधिक संघ है किम विज्ञान फिर उस निगृहित मन के प्रचार को क्या जानने योग्य रह गया तो जानने योग्य नहीं वहां शुद्ध मन के समान है की संघा है उसको उत्तर देता है अत्र उच्च टीका देखें टीका में कहते हैं कि निरुद्धि मनस प्रचार है संबंध निरुद्ध मन का भी जो प्रचार है सुशुक्ति के समान है ये बोलेगा विशेष प्रत्ययभाव से नि, निरोधे स्वापित विशेषावादि हेतु दिया था ना प्रत्यय अभाव हेतु दिया था तो उसके लिए कहते हैं विशेष प्रत्ययभाव विशेष ज्ञान का अभाव है दोनों स्थिति में निगृहत मन का मन की स्थिति में भी सुन में भी विशेष विज्ञान नहीं होता उस काल आदि विशेष का ज्ञान नहीं है विशेष प्रत्यय अभाव निरोधे स्वाप्य निरुद्ध अवस्था में स्वप्न सुसुप्त दोनों में विशेष विशेषा विशेष अभाव होने से ये तो साधि घटाधि ज्ञान नहीं है सुसुप्त कालीन मन में भी नहीं है निरुद्ध कालीन मन में भी नहीं है कहा तचारे प्रसिद्धे सती तम त्र विज्ञा प्रचार सामान है तो फिर वहां विज्ञ क्या रह गया वा? निरुद्धकालीन मन में विज्ञय क्या रहा प्रचार को क्या जानना है यह पूर्वाधिक कथा चतुर्थ बहादर उत्तर तो ना बता रही थी चतुर्था सुसुप्ते अन्योदा समय उत्तर रूप से देना चाहते हैं सिद्धांतिक उत्तर देंगे है उस निरुद्धकालीन मन के प्रचार जैसा नहीं है सुश्र्तन मन का प्रचार अलग है और निरुद्धकालीन मन का प्रचार अलग है उसके समान ये नहीं हो सकता सुशुप्ति का समान नहीं हो सकता यह कहा समय हो गया है टीका बस के फिर ओद्रंगे भी श्रीना पद्रल पश्वेमाक्षिस्तवा यशेदेव सा